ओम श्री नारायणाय नमः श्री विष्णु पुराण छठा अंश पहला अध्याय कली धर्म निरूपण श्री मैत्रेय जी बोले हे महामुने आपने सृष्टि रचना वंश परंपरा और मानव की स्थिति का तथा वंशों के चरित्रों का विस्तार से वर्णन किया अब मैं आपसे कल्पांत में होने वाले महाप्रलय नामक संसार के उपसंहार का यथावत श्री पराशर जी बोले हे मैत्रेय कल्पान्त के समय प्राकृत प्रलय में जिस प्रकार जीवों का उपसंहार होता है वह सुनो हे द्विजोत्तम मनुष्यों का एक मास पुत्रगण का एक वर्ष देवगण का और 2 सहस्त्र चतर्युग ब्रह्मा जी का एक दिन रात होता है सतयुग त्रेता युग, युग और कलयुग ये चार युग हैं इन सब का काल मिलाकर 12000 हे मत्रेय जी प्रत्येक मनवंतर्क के आदि कृतयुग और अंतिम कलयुग को छोड़कर शेष सब चतर्योग स्वरूप से एक समान है जिस प्रकार प्रथम सतयुग में ब्रह्मा जगत की रचना करते हैं उसी प्रकार अंतिम कलयुग में वे उसका उपसंहार करते हैं श्री मत्रेय बोले हे भगवान कली के स्वरूप का विस्तार से वर्णन कीजिए श्री पराशर जी बोले हे मैत्रय आप जो कलयुग का स्वरूप सुनना चाहते हैं सो उस समय जो कुछ होता है वह संक्षेप से सुनिए कलयुग में मनुष्यों की प्रवृत्ति वर्ण आश्रम धर्मानुकूल नहीं रहती और ना वह तर्कसाम या जो रूत्रई धर्म का संपादन करने वाली ही होती है उस समय धर्म विवाहा गुरु शिष्य संबंध की स्थिति दांपत्य कर्म और अग्नि में देव यज्ञ क्रिया का कर्म अनुष्ठान भी नहीं रहता कलयुग में जो बलवान होगा वही सबका स्वामी होगा चाहे भी किसी कुल में क्यों ना उत्पन्न हुआ हो वह सभी वर्णों से कन्या ग्रहण करने में समर्थ होगा उस समय वीजाती गण जिस किसी उपाय से अर्थात निषेध द्रव्य आदि से भी देखित हो जाएंगे और जैसी तैसी क्रियाएं ही प्रायश्चित मान ली जाएंगी। हे द्वेज कलयुग में जिसके मुख से जो कुछ निकल जाएगा वही शास्त्र समझा जाएगा। उस समय सभी भूत पेत मशान आदि देवता होंगे और सभी के सब आश्रम होंगे उपवास तीर्थाटन आदि काहे कलेश धन दान तथा जब आदि अपनी रुचि के अनुसार अनुष्ठान किए हुए ही धर्म समझे जाएंगे कलयुग में अल्प धन से ही लोगों को धनाढ्यता का गर्व हो जाएगा और केशों से ही स्त्रियों को सुंदरता का अभिमान होगा उस समय सुवान मणि रत्न और वस्त्रों के शीन हो जाने से स्त्रियां केश कलापों से ही अपने को विभूषित करेंगी। जो पति धनहीन होगा उसे स्त्रियां छोड़ देंगी। कालियोग में धनवान पुरुष ही स्त्रियों का पति होगा। जो मनुष्य चाहे वह कितना हो निधन हो अधिक धन देगा वही लोगों का सामी होगा। यह धनदान का संबंध ही काली में सारा द्रव्य संग्रह घर बनाने में ही समाप्त हो जाएगा, दान करने आदि में नहीं, बुद्धि धन संचय में ही लगी रहेगी, आत्मज्ञान में नहीं, सारी संपत्ति अपने उपभोग में ही नष्ट हो जाएगी, उससे अतीती सत्कार आदि ना होगा। कालिकाल में स्तुरिया सुंदर पुरुष की कामना से स्वच्छ चारणी होंगी तथा पुरु हे द्विज कलयुग में अपने सोहर्डों के प्रार्थना करने पर भी लोग एक-एक दमड़ी के लिए भी स्वार्थहानी नहीं करेंगे कली में ब्राह्मणों के साथ शुद्र आदि समानता का दावा करेंगे और दुग्ध देने के कारण गायों का सम्मान होगा उस समय संपूर्ण प्रजाशुदा की व्यथा से व्याकुल होकर प्रायः अनावृष्टि के भय से सद मनुष्य अनका अभाव होने से तपस्मो के समान केवल कंद मूल और फल आदि के सहारे ही रहेंगे तथा अनावृष्टि के कारण दुखी होकर आत्मघात करेंगे कलियुग में असमर्थ लोग सुख और आनंद के नष्ट हो जाने से प्रायः सर्वदा दुर्भिक्ष तथा क्लेश ही भोगेंगे कली के आने पर लोग बिना स्नान किए ही भोजन करेंगे, अभी देवता और अतिथि का पूजन ना करेंगे और ना पिंडोदक क्रिया ही करेंगे। उस समय की स्तुरियां विषयलोलूत, छोटे शरीर वाली, अति भोजन करने वाली, अधिक संतान पैदा करने वाली और मंद भाग्या होंगी। वे दोनों हाथों से सिर खुजलाती हुई अपने गुरुजन कलियुग की स्त्रियां अपना ही पेट पालने में तत्पर, शूद्रचित् वाली, शारीरिक शौच से हीन तथा कटु और मिथ्या भाषण करने वाली होंगी। उस समय की कुलांगनाएं निरंतर दुश्चरित्र पुरुषों की इच्छा रखने वाली एवं दुराचारिणी होंगी तथा पुरुषों के साथ असभ्य व्यवहार करेंगी। ब्रह्मचारी वैदिक व्रत ग्रहित गण ना तो हवन करेंगे और ना सतपात्र को उचित दान ही देंगे। वानप्रस्थ अर्थात वन के कंधमूल आदि को छोड़कर ग्रामे भोजन को स्वीकार करेंगे और सन्यासी अपने मित्र आदि के स्नेह बंधन में ही बंधे रहेंगे। कालयुक्त के आने पर राजा लोग प्रजा की रक्षा नहीं करेंगे, बल्कि कर लेने के बहाने प्रजा का ह उस समय जिस जिसके पास बहुत से हाथी घोड़े और रथ होंगे वह ही राजा होगा तथा जो जो शक्तिहीन होगा वह वह ही सेवक होगा वैश्य गण कृषि वाणिज्य आदि अपने कर्मों को छोड़कर शिल्पकारी आदि से जीवन निर्वाह करते हुए शूद्र व्रतियों में ही लग जाएंगे अश्रमादी के चिन्ह से रहित अधम शुद्र गण संन्यास लेकर वैक्षा व्रती में तत्पर रहेंगे और लोगों से सम्मानित होकर पाखंड व्रती का आश्रय लेंगे प्रजाजन जन दुर्भिक्ष और कर की पीड़ा से अत्यंत उपद्रवयुक्त और दुखित होकर ऐसे देशों में चले जाएंगे जहां गेहूं और जौ की अधिकता होगी उस समय वेद प्रजा की आयु अल्प हो जाएगी लोगों के शास्त्र विरुद्ध घोर तपस्या करने से तथा राजा के दोष से प्रजाओं की बाल्यावस्था में मृत्यु होने लगेगी काली में 5 6 अथवा 7 वर्ष की स्त्री और 8 9 या 10 वर्ष के पुरुषों के ही संतान हो जाएंगी 12 वर्ष की अवस्था में ही लोगों के बाल पकने लगेंगे और कलयुग में लोग मंद बुद्धि व्यर्थ चिन्ह धारण करने वाले और दुष्ट चित वाले होंगे इसीलिए वे अल्पकाल में ही नष्ट हो जाएंगे हे मैत्रेय जी जब जब धर्म की अधिक हानि दिखलाई दे तभी तभी बुद्धिमान मनुष्य को कलयुग की वृद्धि का अनुमान करना चाहिए हे मैत्रेय जब जब पाखंड बड़ा हुआ दिखे तभी, तभी जब-जब वैदिक मार्ग का अनुसरण करने वाले सत्पुरुषों का अभाव हो तभी-तभी बुद्धिमान मनुष्य कली की वृद्धि हुई जाने हे मित्रए जब धर्मात्मा पुरुषों के आरंभ किए हुए कर्मों में असफलता हो तब पंडित जन कलयुग की प्रधानता समझें जब-जब यज्ञों के अधिश्वर भगवान पुरुषोत्तम का लोग यज्ञ द्वारा जब वेदवाद में प्रीति का अभाव हो और पाखंड में प्रेम हो, तब बुद्धिमान प्राग्य पुरुष कलयुग को बड़ा हुआ ही जानेंगे। हे मैत्रेय, कलयुग में लोग पाखंड के वशीभूत हो जाने से सबके रचयिता और प्रभु जगतपति भगवान विष्णु का पूजन नहीं करेंगे। हे विप्र, उस समय लोग पाखंड के वशीभूत होकर कहेंगे, इन देव-द्व एविप्र कली के आने पर वृष्टि अल्प जलवाली होगी, खेती थोड़ी उपजवाली होगी और फलादी अल्प सार्युत होंगे। कलयुग में प्रायः सन के बने हुए सबके वस्त्र होंगे, अधिकतर शमी के वृक्ष होंगे और चारों वन बहुदशुद्रवत हो जाएंगे। कली के आने पर धाने अत्यंत अनु होंगे, प्रायः भक्मियों का दुग्ध और खस ही दुग्ध मिले� हे मुनीश्वरेश्वर कलयुग में सास और ससुर ही लोगों के गुरुजन होंगे और इदाया हारनी भार्या तथा साले ही सुहद होंगे लोग अपने ससुर के अनुगामी होकर कहेंगे कि कौन किसका पिता है और कौन किसकी माता सब पुरुषों अपने कर्मानुसार जन्मते मरते रहते हैं उस समय अल्पबुद्धि पुरुष बारंबार वाणी मन और शरीर आ शक्ति, शौच और लज्जाहीन पुरुषों को जो-जो दुख हो सकते हैं कालियुग में वे सभी दुख उपस्थित होंगे। उस समय संसार के स्वाध्याय और वशकार से हिंता था स्वधा और स्वाहा से वर्जित हो जाने से कहीं कहीं कुछ कुछ धर्म रहेगा। किंतु कालियुग में मनुष्य थोड़ा सा प्रार्थना करने से ही जो अत्यंत उत्तम पुण्य इस प्रकार श्रेविष्टु विष्णु पुराण के छठे अंश में पहला अध्याय संपूर्ण हुआ जय श्री हरि